मेरी दोस्त को डाउन सिंड्रोम है मेरा नाम कारमेन है या मेरी दोस्त सारा है शारा और मैं स्कूल में मिले थे लेकिन हम एक ही डांस क्लास में जाते हैं शारा को डाउन सिंड्रोम है शारा के साथ मुझे बहुत मज़ा आता है जिन लोगों को मैं जानती हूं उनमें वो सबसे हंसमुख है मुझे सारा के साथ मजाक करना पसंद है उसकी हंसी एक बत्तर की गूंज जैसी है क्या तुम्हें पता है कुछ बच्चे डाउन सिंड्रोम की स्थिति के साथ पैदा होते हैं यह बीमारी अमीर और गरीब और सभी जातियों नस्लों और लोगों को प्रभावित करती है किसी को नहीं पता कि यह बीमारी क्यों होती है उसे रोकने का कोई उपाय भी नहीं है सारा दूसरे बच्चों से थोड़ी अलग दिखती है वैसे हम सभी एक दूसरे से अलग दिखते हैं क्यों है ना अगर हम सब एक जैसे होते तो जिंदगी कितनी उपाऊ होती क्या तुम्हें पता है डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों की ऊंचाई कुछ कम होती है उनकी आंखें कुछ छोटी और तिरछी दिखती हैं हालाँकि डाउन सिंड्रोम वाला हर व्यक्ति बिल्कुल एक जैसा नहीं दिखता कभी कभी दूसरे बच्चे सारा का मजाक उड़ाते हैं तब मुझे बहुत गुस्सा आता है किसी का मजाक उड़ाना बहुत गलत बात है सारा से मिलने से पहले मैं किसी भी हम हम उम्र लड़की को नहीं जानती थी जो मेरी उम्र में चश्मा पहनती हो अब मैं अकेली नहीं हूँ सारा और मैं अपने चश्मों की अदला बदली करते हैं ताकि हम इस मज़ेदार दुनिया को बेहतर देख सकें सारा और मैं सारा और मुझे बैले नृत्य से, से प्रेम है हम हर दिसंबर को नट क्रैकर में नृत्य करते हैं सारा इस साल एक परी बनना चाहती है मैं एक चूहा बनना चाहती हूँ जो अन्य बच्चे पसंद करते हैं वे खेल फिल्म संगीत और दोस्तों के साथ घूमना पसंद करते हैं सारा को स्कूल के अतिरिक्त मदद की जरूरत होती है सारा को स्कूल में अतिरिक्त मदद की जरूरत होती है वह गणित और पढ़ना सीखने के लिए स्पेशल कक्षाओं में जाती है शिक्षक उसे अकेले पढ़ाते हैं क्या तुम्हें पता है डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे सीखने में कमजोर होते हैं वे अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में धीरे धीरे सीखते हैं जब सारा स्कूल में नहीं होती तो मुझे उसकी बहुत याद आती है वह अक्सर डॉक्टर के पास जाती है कभी कभी उसे डर भी लगता है क्या तुम्हें पता है डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों के अक्सर अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी होती है डाउन सिंड्रोम वाले सभी लोगों में से लगभग आधे लोगों को हृदय रोगों की हृदय रोग की समस्याएं होती हैं उन्हें सुनने या दृष्ट संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं जब सारा खुद को उदास महसूस करती है तो मैं उसे खुश करने की कोशिश करती हूँ वो भी मुझे खुश करने का प्रयास करती है वो मेरे लिए कोई चित्र बनाती है या फिर मुझे अपना पसंदीदा कंगन उधार देती है बड़े होने पर सारा एक बच्चों के अस्पताल में काम करना चाहती है उसे लोगों की मदद करना पसंद है मुझे पता है कि वो अपना काम बहुत अच्छी तरह से करेगी क्या तुम्हें पता है डाउन सिंड्रोम वाले कई लोग विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां करते हैं शायद सारा मुझे एक्सरे मशीन से चलाने दे मुझे सारा से दोस्ती करना पसंद है वो शांत है सारा यह जानती है कि मैं कैसे मुस्कराऊंगी डाउन सिंड्रोम क्या होता है डाउन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति यानी बीमारी है जिसके साथ कुछ बच्चे पैदा होते हैं डाउन सिंड्रोम बच्चे के शरीर और दिमाग की बढ़त को प्रभावित करता है डाउन सिंड्रोम कोशिकाओं के कारण होता है जो गलत तरीके से विभाजित होती है कोशिकाएँ छोटे निर्माण खंड होते हैं जिनसे समस्त जीवन का निर्माण होता है डाउन सिंड्रोम का कोई इलाज नहीं है डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में अलग दिखते हैं उनके आमतौर पर चपटे चेहरे आंखें ऊपर की ओर तिरछी और कान कुछ छोटे होते हैं उन्हें चिकित्सा समस्याएं भी होती हैं जैसे कि दिल या पेट की परेशानियां। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में धीमी गति से बढ़ते हैं वे धीमे धीमे ही सीखते हैं थेरेपी और इलाज से उन्हें चलने बात करने और अन्य महत्वपूर्ण जीवन कौशल को सीखने में मदद मिलती है डाउन सिंड्रोम वाले कई बच्चे व्यवसाय चिकित्सा कला सहित सभी प्रकार के क्षेत्रों में नौकरी करते हैं कुछ तो कॉलेज भी जाते हैं